श्रुति स्मृतिपुराल करुणाल नमा भगवत् शोकशंकर भाष्य कृत वंदे भगवरात्मे दिवति भेद विभागिने वोमव्या दक्षिणा ब्रह्मसूत्र तृतीयाध्याय अध्याय पाद में सोलवा अधिकरण है अहिकाधिकरण अहिकाधिकरण में विद्या संबंधी जो फल है ब्रह्म विद्या का जो फल है वो इस लोक में ही प्राप्त होना चाहिए ऐसा पूर्व ने कहा क्योंकि उसका निमित्त साधन और फल के जो लक्ष्य है साध्य है ये सभी आए ही की ही है इसी लोग का ही इसलिए ये स्वर्गा फलों के समान नहीं तो यही प्राप्त होना चाहिए कहा तस्मात ऐहिकमेव विद्याजन्मति ऐसे करने पर पूर्व पक्ष के ऐसे वाक्य के ऊपर सिद्धांती ने अपना पक्ष रखा सूत्र के द्वारा कि ऐहिक भी होता है ऐहिकमी अप्रस्तुत प्रतिबंध है यदि कोई प्रतिबंध नहीं है उस स्थिति में वो विद्याफल फल होता यदि प्रतिबंध रहा तो प्रतिबंध के अनुसार फल में अंदर होगा जो जो प्रतिबंध है उसके निवारण के लिए यदि साधक ने सही आ, समय पर सही प्रकार से साधन किया तो प्रतिबंधक निवृत्त होने पर आगे फल प्राप्ति होगी ये सिद्धांत का अभिप्राय है किसी का सिद्धांत भाष चल रहा था एवं प्राप्ते वदा ऐसा कहा क्या कम विद्या जन्म भवती असती प्रस्तुत विद्या विद्याजन्म विद्या का उत्पन्न होना और उसका जो फल ये तो अप्रस्तुत प्रतिबंध है तो विद्याजन्म यही हो जाएगा भवति यदा प्रक्रांतस्य विद्या साधनस्य से कश्चि प्रतिबंधो न क्रियता प्रक्रांत जो विद्या का साधन है उसमें यदि कोई प्रतिबंध नहीं रहता तब उपस्थित विपागेन कर्मांतरेण ये कौन प्रतिबंध करने वाले होंगे जो उपस्थित विपाक कर्म है यानी प्रारब्ध कर्म है जिसका विपाक उपस्थित है विपाक अर्थात फल तो उपस्थित विपाक यमण तत्कर्मा उपस्थित विपागम, तेन कर्मणा इस कर्म के द्वारा ऐसा कोई कर्म है जिसका अभी फल हो रहा है और वो बलवान है ऐसा होने पर उसके द्वारा विद्या साधन प्रतिबंधित हो सकता है उसमें रुकावट आ सकता है यदि ऐसा नहीं होता है तो तदा यह विद्या उत्पद्य दे यदि ऐसा नहीं होता है तो विद्या यही उत्पन्न हो जाएगी इसमें कोई संशय नहीं अब कदाचित ऐसा नहीं होता है यदा तो खलु तत्प्रतिबंध क्रियत उस उपस्थित विपाक कर्म के द्वारा अर्थात कोई विशेष प्रारब्ध है उसके द्वारा यदि प्रतिबंध किया जाता है तदा तब तो अमुत्र तब तो अमूत्र होगा इस शरीर पाद के अनंदर विद्या उत्पन्न हो जाएगी इसका यह अर्थ नहीं है कि विद्या की उत्पत्ति प्रारब्ध कर्म से हो रहा ऐसा नहीं है विद्या की उत्पत्ति के साथ प्रारब्ध कर्म का कोई संबंध नहीं है किंतु विद्या उत्पन्न होने के लिए जो सहायक साधन चाहिए उसके साथ प्रारम्ब का संबंध हो सकता है यहां प्रतिबंध तो विद्या में साक्षात नहीं लगता है लेकिन विद्या साधन में रखेगा विद्या प्राप्ति की अनुकूलता बाधित हो जाएगी ऐसे में विद्या प्राप्ति नहीं हो पाएगी ये अर्थ है तो इसलिए ये प्रतिबंध जितने भी हैं वो कार्य संबंधी है यानी सा, साधन के सहकारी सा, संबंधी है कहते हैं उपस्थित विभागत्व च कर्मण अब कहते हैं ये कर्म का जो फल उपस्थित होना जो है ये कब होता है कैसे होता है हम कैसे उसको समझ पाते हैं कि ये कर्म का फल अब उपस्थित हो गया ऐसा हम किस समय किस तिथि में समझ पाएंगे कहते ये समझना बड़ा कठिन है कि कौन से देश काल निमित्त से कौन से कर्म उपस्थित होता है वो कैसा फल देता है ये तो आपको बहुत ही विशेष विचार करके समझना पड़ेगा क्योंकि इसकी गति बहुत ही विलक्षण है कभी कभी बहुत सात्विक मन रहता है किंतु उसको भी बहुत दुख होता है कोई साधक है बहुत अच्छा साधक है साधन करता है। लेकिन बहुत सारे विघ्न उपस्थित हो जाते हैं कोई देश काल में वो प्रकट हो जाता है और कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है इसलिए कहते हैं कि उपस्थित विपाक कर्मणा ये उपस्थित विपाक का आपका तात्पर्य क्या कर्म का फल विशेष कर्म का प्रारब्ध का फल उपस्थित होना इसका क्या तात्पर्य कहते हैं कर्मणः देश काल निमित्त उपनिपादात भवती ऐसा होता है देश काल निमित्त को साथ में लेकर क्यों होता है यानी वो वहीं पतित होता है वहीं आता है आ पड़ता है जिस देश में वो आने का है वहां आएगा जिस काल में आना चाहिए वो आएगा जिस निमित्त में आना चाहिए ऐसा कोई भी कर्म निमित्त उपस्थित न होने पर कार्य नहीं होता उसका फल नहीं होता यह हमने पहले कहा कि अब प्रतिबंध को पहले नहीं हटा सकते प्रतिबंध आने पर वो देश काल निमित्त को लेकर के आएगा तो देश काल निमित्त आने पर ही प्रतिबंध हटेगा और वो भी आप करते समय प्रतिबंध आएगा नहीं करते समय नहीं आता क्योंकि वह प्रतिबंध का नियम यह है कि उसको आने के लिए निमित्त मिलना चाहिए निमित्त क्या है आपका करना ही निमित्त होता है नहीं तो निमित्त नहीं निम्त। होता तो आप सोचते हैं कि चुपचाप बैठेंगे तो हो जाएगा और चुपचाप बैठेंगे तो साधन का फल नहीं मिलेगा वो तो वो वो तो कुछ भी होगा नहीं चुप बैठा हुआ उसको क्या फल मिलेगा कोई फल नहीं मिलेगा तो आप चुप बैठ भी नहीं सकते हैं और यदि करने जाएंगे तो विघ्न आएगा और विघ्न से विघ्न दर... के डर से न करने से कोई फल भी नहीं मिलेगा स्थिति ऐसा तो आपको करना भी पड़ता है और विघ्न आने पर उसका प्रतिरोध भी करना पड़ेगा और उसके लिए साधन भी करना पड़ेगा इसलिए कर्म नहीं करते रहना इसका कोई उपाय नहीं न कर्मणा, कर्मणाम अनारंभा नैषकर्म्यम पुरुषोष्मे विधा में इसलिए कहा कि कर्म का कोई आरंभ ही नहीं करेंगे तो तब तो कोई झंझट ही नहीं ऐसा सोच करके कर्म का आरंभ न करने पर कार्य नहीं होगा कर्म का आरंभ करें और विघ्न आए तब वो तो उसका निवारण करें सर्वारंभा दोषे न धुमेन अग्नि रिवरा आवृता गीता में भी यही कहा कि कोई भी आरंभ करो कोई भी कर्म प्रारंभ करो उसमें जैसा अग्नि में धुआं आता अग्नि जलती है तो धुआं आता ही और धुआं के डर से कोई अग्नि न जलाए तो काम कैसे जले इसीलिए धुमे न आवृता अग्नि जैसे धुआं के द्वारा आवृत रहती है ऐसे ही सभी आरंभ सभी कर्म किसी न किसी दोष से आरंभ मतलब संबंधित रहता है दोष उसका होना ही तो दोष के डर से आरंभ के विघ्न से डर से बुद्धिमान कर्म नहीं करता ऐसा नहीं वो धीर होकर के कर्म करता हाँ प्रारभदे न विघ्न भये नीचे ही प्रार्धम प्रारब्ध मध्यम जना परी विघ्न ही पुनः पुनर्भिवन्य माना प्रारब्धम उत्तम जना न ऐसा कहा कि कुछ लोग बड़े डरपोक होते हैं वो विघ्न के भय से कर्म आरंभ करते ही नहीं कदम तो आरंभ करेंगे हम करेंगे नहीं तो क्या विघ्न होना तो प्रारभ दे न खलु विघ्न भये नीचे जो नीच होते हैं मंत्र बुद्धि के होते कुछ समझदार नहीं और अधीर होते हैं ऐसे व्यक्ति तो प्रारब्ध कोई भी कर्म को आरंभ करेगा ही नहीं प्रारब्ध मैंने आरंभ करना कोई आरंभ करेगा भी नहीं क्यों अरे आरंभ करेंगे तो विघ्न आएगा तो फिर क्या करेंगे हाँ, चलने निकलेंगे बारिश आ जाए वर्षा आ जाएगी तो क्या करेंगे इसलिए नहीं चलना ही ठीक है करने के लिए निकलेंगे वो उसमें विघ्न आ जाएगा तो क्या करेंगे तो इसीलिए वो विघ्न के डर से कोई आरम्भ करते ही नहीं ये भर्तरी ने अपने निधिशतक में कहा प्रारभ्य दे विघ्न भये नीचे ही न तो प्रारभ्य वो प्रारंभ नहीं करता फिर क्या है विघ्नेर अभिहता विरमंति मध्या अब मध्य मतलब मध्य वर्ग के जो लोग होते हैं थोड़ा बहुत आरंभ कर देते हैं अब कोई विघ्न आ गया तो वो घबरा जाता है उनका तो सारा सब घिल जाता है और तुरंत बंद कर देते छोड़ देते अब विघ्न आ रहे हैं परीक्षा जैसा है कोई विघ्न आ गया बोल जा रहे ये विघ्न आ गया हो गया अब बंद कर दिया वो कार्य ऐसा कर देता तो ये मध्यम के होते हैं उनको इतना डर नहीं शुरू तो कर देते हैं शुरू करने के बाद विघ्न आते ही बंद कर देते फिर अपील करते, ऐसे के लोग मध्यम होते हैं और वास्तविक कैसा करना चाहिए धीर लोग कैसे होते हैं विघ्न पुनः पुनर्भिहन्य माना बार बार विघ्न आने पर भी वो निरंतर उसमें लगे रहते हैं तो लगे रहने से तब आपको फल मिलेगा विघ्न ही पुनः पुनरअभिगण्य माना प्रारब्ध मुत्तम जना न पर जो आरंभ किया हुआ किसी हालत में उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक अंध नहीं देखते तब तक वो लगे रहते करते रहते तो ऐसा धैर्य होना चाहिए और इस प्रकार के धैर्य के बिना आप इस संसार को पार नहीं कर सकते इसीलिए वो जो कर्म कोई भी करेंगे अच्छा कोई भी कर्म आप देशकाल निमित्त को लेकर के करते और विघ्न भी उसी देशकाल निमित्त से आएगा ऐसा है तो आपको कहीं फिसल के गिरना है तो जहां फिसलन है वहीं जाएगा तो वहां से चलते हुए जाएंगे और फिसलेगा गिरेगा तो वो इधर बैठे बैठे तो फिसल नहीं सकता है तो कैसे गिरेगा तो अभी गाड़ी में कोई एक्सीडेंट होना है तो गाड़ी में चलेगी तभी होगा इसलिए वो देशकाल काल निमित्त उसको चाहिए तब करता हूं इसलिए यानी च एक कर्मणों विपा, विपाच का देश काल निमित्ता अन्यपीति नियंतु शक्य भाष्यकर कर्म के नियम बता रहे देखो आप ये विघ्न को विघ्न के डर से यदि आप भागेंगे ना वो छोड़ेंगे अब एक तो वो कर्म आप नहीं कर सकते वो तो चलेगा कर्म नहीं करेंगे तो फिर वो उसके संबंध में विग्रह कैसे आएगा तो वो जब करेंगे तब तो आएगा कहते हैं या चाहे एक सर्मो विभाच का निदेशकाल निमित्ता एक कर्म को पकाने वाले पकाने वाले मन उसके फल देने वाले जो देशकाल निमित्त है वही देशकाल निमित्त अन्य को भी होता है ऐसा नहीं हरेक का देश निमित्त अलग होता है इसलिए हमें कभी कभी आश्चर्य लगता है कभी हम विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ये ऐसा कैसा हो गया अचानक हो जाता है और हमारे तरफ से हमने कोई निमित्त रखा नहीं हमारे तरफ से कोई निमित्त नहीं है लेकिन ऐसा हो गया ऐसा हो गया तो आप अजम्भर रह जाएंगे ये इसे कैसा होगा वो ऐसा होता है कर्म ऐसा वो पता ही नहीं चलता वो अपना देश काल निमित्त ढूंढ लेता है इसको यहां ले जाना है यहां ले जाए वो जैसे जैसे जैसे वहां पहुंचेगा फिर तो वो कार्य करेगा ऐसा तो यानी चाहे एक कर्मण एक कर्म का जो विपाचक है वो देशकाल निमित्त है कोई देश देशकाल निमित्त अन्य का भी होगा ऐसा आप निवारण नहीं कर सकते ऐसा आप नियम नहीं कर सकते ऐसा कोई नियम नहीं और इसका इतना सारा नियम तो जानना बड़ा कठिन भी है जिसके पास जितना कर्म है उसका उतना सारा वो जान लेना बहुत कठिन होता है बहुत भयंकर स्थिति हो जाती है नहीं कर सकते इसलिए बहुत गहन होता है इसको थोड़ा बहुत तो आप ज्योतिष से जान सकते हैं और ज्योतिष के भी बहुत सारे ग्रंथ बने हैं उनमें से भी कुछ में किसका किसका कर्म का कुछ फल लिखा है देश काल निमित्त लिखा है ऐसे कोई एक नाडी ज्योतिष है उसमें भी कुछ पता चलता है ऐसे ऐसे कुछ कुछ है कुछ व्यवस्था पूरे ऋषियों ने बनाई है उनके दिव्य दर्शन से उससे थोड़ा बहुत तो आपको मालूम हो जाता है लेकिन फिर भी पूरा पूरा नहीं होता फिर बदलते हैं अभी यदो विरुद्ध बलान्य भी कर्माणी भवन कहते हैं जो कि इसलिए इसका नियत देश काल का नियम नहीं बना सकते हैं कारण यह है कि विरुद्ध बल कर्म भी हो जाता विरुद्ध बल कर्म माने कभी आपने अच्छा किया आप सोचते अच्छा हो गया लेकिन वास्तव में अच्छा नहीं था उसका फल तो कभी उल्टा भी आता तो कभी आपको लगता है कि अच्छा नहीं हुआ वो अच्छा भी हो जाता है। ये विरुद्ध बल की जो थियोरी है ये बहुत मुश्किल है क्योंकि आप जो धर्म समझते हैं अच्छा समझते हैं वो शास्त्र दृष्टि से या कर्म के परिणाम सिद्धांत से अच्छा ही है ऐसा नहीं भी हो सकता वो दूसरा कोई तो गलत भी हो सकता तो जैसे भोजन आदि में भी होता है जो हम अच्छा समझ करके खाते है वो सब अच्छा नहीं होता तो कभी वाहन जाके विरुद्ध काम कर देता पेट खराब कर देता ऐसा हम्म है आदि ये सभी में ऐसा मैंने देश काल निमित्त सभी के कर्म के लिए तो वो एक सामान्य नियम है देश काल निमित्त रहता उसमें कोई कर्म अच्छा रहेगा तो अच्छा फल मिलता अब कोई कम कर्म आपको अच्छा जैसा लगता है वैसा अच्छा नहीं होता इसलिए वो विरुद्ध बल भी वाले इसीलिए देश काल निमित्त विरुद्ध हो जाते हैं और वहां जाकर के आपको वो करना पड़ता है ऐसा करके वो होता है और कभी कभी हम निवारण करते हैं हम जानते हैं कि ये करने पर ऐसा होता है करके हम किसी को निवारण करते हैं भाई ऐसा मत करो ये करने से ये फल होने वाला हमको पता भी रहता है हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं तभी रोका नहीं जाता वो जबरदस्ती जाएगा और करेगा और आप बोलने से सुनने वाला नहीं होता वो बलवान है ना वो बलवान होता है बुद्धि कर्मानुसार नहीं होती है तो कर्म के अनुसार बुद्धि काम करेगी और आपकी बात नहीं सुनेगी क्योंकि उसको देश काल निमित्त उपस्थित होना है अब वो कर्म तैयार है उपस्थित होकर के उसको फटना है तो वो फटेगा आप बोलते रहो कुछ नहीं फिर बाद में आप अच्छा है अरे बोला वो सुना नहीं अब क्या करेगा अब वो सुना नहीं सुनेगा ही नहीं वो हाँ सबके लिए होता दूसरे के लिए भी होता अपने लिए भी जानते हुए भी तो करना पड़ता ऐसा होता इसीलिए कहते ये बड़ा कठिन है ये पूरा निवारित नहीं कर सकते फिर क्या है कि यही है कि आपको जो निरंतर उपाय करते रहना है उन उपायों को निरंतर करते रहे इसके अलावा और कोई रास्ता आपके पास नहीं कोई हिसाब किताब और नहीं है आप नित्य कर्मों को करो और ये प्राश्चित कर्म करने के अवसर आया तो वो भी करो और ये विघ्न का विघ्न निवारण के लिए जो बाधा निवारण के लिए प्रतिबंध निवारण के लिए जो कर्म करने हैं उन कर्मों में भी करते रहो निरंतर ये करते जाओ तब तो जहां जहां जैसा जैसा उपाय होना है होता रहेगा नहीं हुआ होता हो, कोई बात नहीं लेकिन करते जाओ ये उपाय है और क्या है शास्त्र में भी कर्मणहा इदम फलम भवधि इतवधि पर्यवस्थम कहते हैं हमारे पास शास्त्र प्रमाण है ऐसे कैसे विरुद्ध फलाने और देश काल निमित्त इत्यादि के विषय में आप नहीं जानते कैसे बोल रहे हैं बोलते देखो शास्त्र तो जरूर कर्म का विधान करता है ऐसा नहीं कि नहीं करता लेकिन शास्त्र भी तो ना कर्मण इदम फलम भवती यदावत बोलता है यह कर्म का यह फल होता है इतना ही बोला तो कर्मण इदम फलम भवती इतनी एदावत पर्यवस्थित ये कर्म करो तो ये फल होता है ये शास्त्र कहता है न देशकाल निमित्त विशेष अभी संकीर्त यदि कहते ये कर्म के साथ देशकाल निमित्त विशेष का संगीर्तन शास्त्र नहीं करता वो जैसा आएगा वैसा आपको प्राप्त हो जाएगा ये कर्म ये फल देता है वो इतना मात्र कह करके शास्त्र छोड़ देता है और जब कर्म का फल देने का अवसर आएगा वो फल आएगा देश ढूंढेगा काल ढूंढेगा निमित्त ढूंढेगा आएगा इसकी पूरी व्याख्या शास्त्र नहीं करता कोई विशेष शास्त्र का कुछ आलम्बन लेने पर थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है लेकिन पूरा पूरा नहीं होता और कोई कोई ऐसा इतना बड़ा आश्चर्य इतना स्पष्ट बोल देता है अब वो भी बड़ा वो है उसमें बहुत रिसर्च है जैसा ये नाड़ी ज्योतिष है ना ये वास्तव में बहुत अद्भुत चीज है अब जो भी है यदि उसका जो है सही सही मिल गया उसका हिसाब जो है आपके नाड़ी नाड़ी मानू वो जो लिखा हुआ उनके जो विधि है वो यदि मिल गया सही तो आपका पूरा पूरा बताएंगे आपका नाम भी बताएंगे पिता का नाम दादा का नाम कौन से गांव और आप यदि विवाहित है अविवाहित है सारे चीज इतने डिटेल बताएंगे कि आपको भी आश्चर्य हो जाएगा ये सब कैसे उनको मालूम होता है ऐसे कई लोगों ने अनुभव किया जो उन्होंने जाकर के अनुभव किया था ऐसा बताएंगे और आपको जो देखने वाला है ना कुछ पूछता नहीं वो ज्यादा कुछ जानता नहीं है वो खाली आपके जो है अंगूठा ले लेता है अंगूठा का जो है उसे आई में लगा करके एक पेपर में ले लेगा और उसके बाद वो अंगूठा को परीक्षा करेगा ये कैसे किस प्रकार के और उसमें देखेगा हरेक का अंगूठा अलग अलग होता है तो वो अंगूठा वो छापते ना वो तो अलग अलग होता है तो उसी में कुछ चक्र वक्र देखता है उसका जो लक्षण देकर के उस लक्षण के अनुसार उनके पास वो ग्रंथ रहता है जिसको नाड़ी बोलते वो नाड़ी जा, ले जाकर के उसी में सारे मिला देगा यदि आपका सही सही मिल गया तो सब कुछ बताते ऐसा इसलिए कई लोगों ने अनुभव करके हमको बताया हम एक बार जाने वाले थे लेकिन गया नहीं हमारे साथ में जो थे वो गए और जाकर के देखा देखा तो उनको होता है तमिलनाडु में होता है बहुत होता है हाँ, उधर से अलग अलग जगह में भी है और ये आप सोचेंगे ये जो बोलने वाले बड़े जो है विद्वान है वो विद्वान कुछ नहीं है वो तो कई लोग नास्तिक भी रहते हैं उसमें कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी उसमें है और जिसने एक का गया तो वो तो कम्युनिस्ट पार्टी वाले वो बोलता है कि ये मेरा काम है कमाने का काम है और बाकी मेरे इससे कोई संबंध नहीं तो इसलिए तो उसको गोलमाल करना झूठ मूठ बोलना आता भी नहीं वो देखता है और वो जो भाषा में लिखा हुआ है ना उसी में वो पढ़ना आता है उसको बस उतना ये वो परंपरा से उन्होंने भाषा सीखी है इसमें ये लिखा है तो इसका ये अर्थ होता है ऐसा करके वो पुराने जो तमिल है वो तमिल में उसको पढ़ लेता है पढ़ने के बाद में वो बोल देता है पर इतना काम करता खाली वो मीडिएटर है न वो भक्ति करता है न वो तो भगवान का कोई विश्वास तो ऐसे में तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा क्योंकि यदि कोई पंडित है आपको घुमाने वाला हो तो बात अलग है वो कुछ नहीं करता सुबह स्नान करके थोड़ा विभूति लगा करके बैठ जाते हैं और जो जो आता है उनका धंधा है और वो पैसा लेता है और पैसा लेकर के वो अंगूठा ले लेता और बोलते आप फिर घूम करके आओ फिर वो तब तक अंगूठा रह करके वो अपना नाड़ी निकाल करके रखेगा और आपके भाग्य वैसे यदि सब कुछ सही मिला तो फिर ठीक है और नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं जो पैसा आपने भर दिया बस हो गया भाई सही ना ना आधार कार्ड का कोई था आधार कार्ड तो समय था ही नहीं ना वो तो उनको इसी से मतलब इसमें होता है तो ऐसा तो कहीं कहीं है और एक ग्रंथ हमने देखा हमारे पास भी है हमने वो बहुत कष्ट करके मंगाया वो है वो उसमें भी ऐसा बहुत कुछ लिखा है लगभग सौ अध्याय है वो सूर्यारुण कर्म विपाक ऐसा एक ग्रंथ है वृद्ध सूर्यारुण कर्म विपाक तो उसमें भी संस्कृत में लिखा हुआ है वो तो श्लोक में लिखा है और ऐसे ऐसे करके क्या कौन क्या करेगा क्या करेगा आपके राशि इसी इत्यादि लगा करके देखने से वो भी बताता है और उसके लिए उपाय भी बताता है आपको ऐसा रोग आएगा तो ऐसा करना फिर आपको ऐसा ऐसा रोग आएगा तो अमुक जगह पे चला जाना इत्यादि भी लिखा निवारण भी लिखा तो ऐसे सब है इतने बड़े सब उन्होंने कैसे चिंतन किया और कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया पता नहीं लेकिन वो मनुष्यों के हिसाब से रह करके किया है इतना सब कुछ शास्त्र में होने पर भी ये पूरा पूरा तो नहीं कह सकता इसलिए कहते हैं देश काल निमित्त विशेष का संकीर्तन शास्त्र नहीं करता है शास्त्र तो केवल कर्म का फल दे देता है बस इतना है। और आश्चर्य होता है कि ये जो नाम कैसे बोल देते अब बाकी तो चलो एक जनरली आ जाता है अब व्यक्ति का नाम तो कैसे बोलेगी नाम फिर नाम बोल देता है और गांव का नाम बोल देता पिता का नाम बोल देता और अभी शादी हुई नहीं समझ लो पत्नी होने वाली है वो होने वाली पत्नी का क्या नाम रहेगा वो बोल देता <laughs> कैसे होता है पता नहीं लगता उसका हिसाब वो तो ऐसे एकदम अद्भुत है तो वो बोल देता बिल्कुल सही निकला अभी कुछ दिन पहले अभी एक है वो आ, केरल में है वो वो क्रिश्चियन है क्रिश्चियन है ऑफिसर है पॉलिस ऑफिसर है तो उनका कई वीडियो आया था तो उसके जीवन में भी ऐसा हुआ अब वो क्रिश्चियन है इसमें सारा उनका तो विश्वास नहीं किंतु किसी कारण से उन्होंने ये देखने गया और देखने गया तो सारा कुछ उसका बता दिया और जबकि उसका क्रिश्चियन नाम है और क्रिश्चियन नाम का उन्होंने जैसा बताया उसी का अर्थ निकाल करके उसका नाम के साथ जोड़े तो सही निकला पिता का नाम गांव का नाम और वो कहाँ रहता है नदी के किनारे रहता है वो सब कुछ बता दिया और वो बताया कि मैं जब इतना सारा बता दिया तो मैं कैसे विश्वास नहीं करूँगा अभी क्या वो तो सीधा सीधा और वो जो बता रहे वो तो बिल्कुल अनपढ़ है और उसको बताया नहीं कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और उसको सारे बताया कि आपके सिर में हमेशा टोपी रहेगी आपको ये रहेगा वो रहेगा सब तो वो बोलता है कि ये इसको कैसे बताया तो उसको तो कोई आइडिया है ही नहीं तो बिल्कुल ऐसा रहेगा इतना उम्र के बाद आपके सिर में टोपी रहेगी ऐसा बताया इसका मतलब वो पोलिस ऑफिसर तब रखता है ऐसे करके वो वीडियो बना करके तो, तो उसके खिलाफ कुछ लोग भी बोला कि आप ऐसा प्रचार नहीं कर रहे उन्होंने बोला सच्चा है सच का हम प्रचार करेंगे वो कई मंदिर में भी मदद करता है कह तो क्रिश्चियन है और बार बार वो बीच में बोलता भी है कि देखो मैं पक्का क्रिश्चियन हूं मैं चर्च में जाने वाला हूं ऐसा नहीं कि आप सोचना कि मैं हिन्दू बन गया हूं नहीं नहीं मैं तो पक्का क्रिश्चियन ऐसा बार बार बोल करके ये बोलता है ऐसा है हम एक साथ एक कार्यक्रम में उनके साथ में थे वो अच्छा आदमी है बड़े अच्छे विद्वान भी है हमारे शास्त्रों का अध्ययन भी किया तभी तो ये कर रहा तो इसीलिए वो अपना धर्म नहीं छोड़ा है लेकिन ये जानकारियां सारे रखे ऐसा करके तो ऐसा किसी को भी कर रहा यहाँ क्योंकि वो जो नारी शास्त्र के दृष्टि से वहां कोई मुसलमान हिंदू कोई नहीं है वो सब जो है सृष्टि में मनुष्य है उनके लिए और वो मनुष्यों का कैटेगरीज बनाया और वो कैटेगरी किस कैटेगरी में कौन आएगा वो इसी से पता चलता है उनको और उसी में दे करके फिर आपका जो है मिला करके किस में निकाल देता है ऐसे करके होता है तो तब इतना सब होने पर भी समझ लो कि ये देश काल निमित्त का वो संबंध नहीं रखता है इसलिए कोई भरोसा नहीं साधन वीर्य वीर विशेषातु अध्यचित शक्ति आविर्भवती अब देखिए शंकराचार्य जी कह रहे सब अब आप ये देखिए आचार्य जी कहां से क्या क्या अध्ययन कर रखा तो वो सारे बता रहे कि अब इसका मतलब अभी प्रतिबंध का क्या होगा तो प्रतिबंध के लिए आपने बोला देश काल निमित्त का पता नहीं कर्म क्या आएगा कब आएगा ये कोई पता नहीं तो हम फिर क्या करेंगे बोलते हैं अभी जैसा मैंने बताया कि आप ना साधन करते रहो साधन करते रहो यही आपके पास चारा है आप साधन करते रहो तो कहते हैं साधन वीर विशेषात साधन करते करते एक शक्ति उससे पैदा हो जाएगी ये स्वयं अनुभव किए बिना कह नहीं सकता ये स्वयं शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि साधन करते करते उसमें एक शक्ति उत्पन्न हो जाएगी जैसा आप नित्य कर्म करेंगे आपको रोज संध्या करने पर कोई फल सीधा नहीं दिखाई पड़ेगा मतलब भंडारे के भंडारे में भर्ती मिल रहा है ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ेगा तो संध्या कर रहे हो तो भंडारे में भर्ती मिल रहा है ऐसा नहीं लेकिन करते जाओ करते जाओ तो करते जाने के बाद में कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि इसका कुछ न कुछ तो हमारे मन में असर तो है कुछ शक्ति प्राप्त हो रहे हैं और एक ब्रह्मवर्चस्व जो बोलते हैं जिसका स्वाध्याय से जो शक्ति प्राप्त होती है वो भी होता है और कुछ मन में स्पष्टता आती है आपके विचार शुद्ध होते हैं और आपकी वाणी शुद्ध होती है संकल्प शुद्ध हो जाता है आपकी प्रवृत्ति भी शुद्ध हो जाती है और दूसरे को कुछ न कुछ आपके प्रभाव भी दिखाई पड़ेगा जब इतने सब शुद्ध होंगे तो दिखाई पड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से ये सब आपके नित्य कर्म के फल से मिलता है इसी को ब्रह्मवर्चस्व बोलते तो ऐसा होता है यही बोल रहे हैं कि साधन वीर्य विशेषा साधन करते करते एक शक्ति विशेष पैदा हो जाता वो तो क्या है नहीं बोल सकते एक शक्ति विशेष है वो क्या है अत इंद्रिया ये विशेषण भी दे रहे हैं जो शक्ति विशेष है ना इंद्रिय से दिखाई नहीं पड़ती ये उसकी बुद्धि में अंदर रहती है जो आशीर्वाद हम कहते हैं भगवान का आशीर्वाद गुरु का आशीर्वाद शास्त्र का आशीर्वाद ये सब जो है ना बाहर दिखाई नहीं पड़ता वो आदमी को देखने से वो काला पीला जैसा दिखाई देता है सामान्य व्यक्ति लेकिन उसके अंदर ये शक्ति रहती इसलिए बोला वो अतिय बोला वो इंद्रिय अतीत है इंद्रिय से परे है इंद्रिय इंद्रिय के द्वारा देखा नहीं जा सकता वो इंद्रिय से दिखाने का मतलब भी नहीं हो सकता अपूर्व से कोई संबंध नहीं है ये वीर विशेष अपूर्व तो कर्म का होता है या अपूर्व तो सब अपूर्व है जो पूर्व में नहीं होता अपूर्व है एक शक्ति विशेष साधन से प्राप्त होता है वो एक हम लोग जिसको एनर्जी बोलते हैं सात के एनर्जी इत्यादि कोगा वो अपूर्व का वो तो अभी एक आवश्यकता नहीं तो साधन वीर विशेषात तो अतन्द्रिया कस्य चक्ति राबिरती ऐसे साधन विशेष वीर से एक अतींद्रिय शक्ति किसी को उत्पन्न हो जाती ऐसा जो जो साधन करते हैं उनको उत्पन्न हो जाती है भी मैं कितने बार उसको रिपीट किया तो जो नित्य करना है ये यही तो हमारा प्रॉब्लम है हम हमेशा करने के बारे में सोचते नहीं <laughs> हमको क्या है तत्काल खेली चाहिए तत्काल फल चाहिए ये हमेशा बोले तो हम सोचे ना कितना बड़ा झंझट काम कोई संकल्प करे कि रोज एक काम करे कर संकल्प करे तो वो परेशान हो जाता है अरे ये कितना हम संकल्प करे आजीवन संकल्प ये कोई करने को डरता है क्यों हमें हमेशा करने की आदत नहीं है ना ये हमेशा करने की बात कर ये तो अभी निमित्त मिला ये क्या बोला भाषिकार ने अब देशकाल निमित्त आपको पता नहीं है अब देशकाल निमित्त पता नहीं कौन से कर्म का फल कब हो रहा है पता नहीं कुछ भी पता नहीं है तो आप क्या करेंगे अब देशकाल निमित्त पता होता कि इस देशकाल में ये निमित्त से ये मुझे आ, बाधा आने वाली है प्रतिबंध आने वाला पता होता तो, तो अब उस देशकाल निमित्त को लेकर किया जाता लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ तो साधन करते जाओ तो उसी में जो साधन के वीर अब साधन क्या है नहीं बताया जितने प्रकार के साधन है वो सारे साधन जाएगा वो कर्म भी साधन है उपासना भी साधन है सभी साधन आएगा और विद्या ब्रह्म विद्या भी साधन है स्वाध्याय भी साधन है विद्या अनुष्ठान जो करते है वो भी साधन है व्रत करते वो भी साधन है दान करते ये भी साधन करते सब साधन ही है तो इस साधन क्या वो तो वो तो तो ये मतलब तो बना हुआ है अभी पूरा सुनो ना अभी अभी साधन करने से क्या होगा वही हो बता रहे अब आगे क्या सुनो अभी क्या बताने जा रहे तो साधन वीर विशेषा अतीन्द्रिया कस्त शक्ति रावती अतीन्द्रिय कस्त कोई शक्ति उत्पन्न होती है मतलब साधन के फल रूप से उत्पन्न होती है और सा अभी कहते हैं सा प्रतिबद्धा परस्य तिष्ट और किसी किसी को वो शक्ति तो आ जाती है और वो काम करती हुई साफ दिखाई देता है और कभी किसी को जो है ना वो शक्ति एक प्रतिबद्ध हो करके रुकी हुई हो जाती है मतलब साधन करने पर भी फल होने पर भी शक्ति अभी प्राप्त नहीं है ऐसा प्रतिबद्ध जैसे रुकी हुई दिखती है ठीक है प्रतिबद्धा दिष्ठ अब ऐसे में वो प्रतिबद्ध शक्ति को निवारण करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कुछ नहीं करना चाहिए उसी का जो करते जा रहे हैं उसी को करना चाहिए क्योंकि किसी को प्रकट दिखता है दिखती है शक्ति और किसी को नहीं दिखती है लेकिन शक्ति है उसके पास समय आने पर काल निमित्त आने पर वो कार्य करेगी अब वो प्रतिबंध के ऊपर भी कार्य करेगी सभी के ऊपर कार्य करेगा और निरन्दर आप करते रहेंगे तो उसका तो प्रयोजन तो होगा ना ऐसा नहीं कि प्रयोजन नहीं होगा कुछ भी आप करते रहो गलत काम भी करते रहो उसका भी होता है यदि गलत आदत डाल करके आप गलत काम करते रहे तो वो भी बाद में बेलवान होकर के आपको परेशान करता है तो फिर वो अच्छे करेंगे तो नहीं होगा अच्छे करने पर भी उसका फल होगा नजा विद्यायाम अभिसंधेर ना उत्पद्यता इहा मुत्रवा मैं विद्या जायदा मिथि अभिसंधेर निरंकुशत्व ये दूसरे ये पूर्व पक्ष ने कहा था कि कोई ऐसा सोच करके तो करता नहीं कि इस जन्म में हमें विद्या उत्पन्न हो जाए अथवा ऊपर अगले जन्म में अगले जन्म में विद्या उत्पन्न हो जाए ऐसा सोच करके कोई करता नहीं क्योंकि कोई भी करता है तो इस जन्म में अभी हो जाए ऐसे करके कर, करता है तो इसलिए फाल यही होना चाहिए ऐसा कहा था तो अभी शंकर आचार्य जी क्या कहते हैं देखिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि देखिए ये सब जो है ना ऐसा इस पर ज्यादा पकड़ नहीं रखना चाहिए कि अभी यही संकल्प करेंगे तो यही होना चाहिए और यहां नहीं हुआ तो फिर वो नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होता क्योंकि ये जो अभिसंधि है अभिसंधि मैंने जो अंदर जिस संकल्प रख करके जो काम करता है आपने जो आप, अपनी जो इच्छा ये अभिसंधि है जो है ना ये अभिसंधि निरंकुशत्व ये अभिसंधि का कोई अंकुश नहीं है कोई नियम नहीं है उसको कोई रोक नहीं सकता वो कोई इधर के लिए भी संकल्प कर सकता है उधर के लिए भी संकल्प कर सकता है और कोई बिना संकल्प से भी कर सकता है ऐसा भी है ये अभी ऐसा करना कोई जरूरी है क्या यही के लिए ही संकल्प करेगा और बाहर के लिए संकल्प नहीं करेगा और दूसरे जन्म के लिए नहीं करेगा ऐसा कुछ है? नियम नहीं है तो अभिसंधे निरंकुशत्व क्या कि अविशेषण विद्यायाम अभिसंधिर न उत्पद्य न ऐसा वाक्य में शुरू में कहा कि सामान्य रूप से विद्या में अभिसंधि नहीं होती है ऐसा नहीं है पूर्ववादी ने कहा कि विशेष जो है इस जन्म के लिए ही होता है दूसरे जन्म के लिए नहीं होता है ऐसी बात नहीं है कि वो अविशेष रूप से विद्या में अभिसंधि मन संकल्प नहीं होता है ऐसा नहीं है अविशेष मन सामान्य रूप से सामान्य रूप से अभि संकल्प करते करता है क्योंकि कोई सोचता नहीं इसी जन्म में हो गया तो हो गया नहीं तो नहीं चाहिए ऐसा कोई सोचता नहीं है वो संकल्प करके सदउद्देश्य से कार्य करते जाता है और इस अभी हो गया तो ठीक है नहीं हो गया तो भी जैसा पहले कहा वो साधन की शक्ति आपके पास रहेगी कहां जाएगी वो तो फल देगी बात में तो बाद में इमूत्र वा विद्या जायधाम इसमें इस जन्म में हो या पर जन्म में हो इस समय हो या बाद में हो ऐसा करके बहुत आसक्ति नहीं करता है अब जब भी होना चाहिए ऐसे ही भाव से सामान्य रूप से संकल्प करके आगे करते रहता है और करते रहने पर यह जैसा पहले कहा ये शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और वो शक्ति के विशेष बल से किसी किसी को तो निवारण जल्दी हो जाएगा और किसी को थोड़ा विलंब से होगा उसके पास जितना विघ्न है उसी हिसाब से थोड़ा विलम्ब से होगा लेकिन होगा सबको ये विश्वास रखना पड़ेगा श्रवणादि द्वारे प्रतिबंधक क्षयापेक्ष एवं उत्पति है अब क्या कहते हैं देखिए इसलिए साधन को तो छोड़ नहीं सकते आप कहेंगे श्रवण से ही सब कुछ हो जाए अभी भाष्यकर कह रहे हैं कि देखो ऐसा मत समझो केवल श्रवण से हो जाएगा ऐसा मत समझो जो ये श्रवणादि द्वार से भी श्रवणादि के द्वारा भी जो विद्या उत्पन्न होगी ना विद्या उत्पत्ति माना उत्पति मान जो विद्या होगी वो तो प्रतिबंध क्षय अपेक्षा या उत्पत्ति प्रतिबंध का क्षय होगा तभी वो श्रवणादि के द्वारा विद्या उत्पन्न होगी अब प्रतिबंध का क्षय के लिए आपने कुछ नहीं किया तो कोई गारंटी नहीं विद्या उत्पन्न होगी नहीं हो भी नहीं सकती है और हो भी सकती है तो ये कोई गारंटी नहीं है इसलिए ऐसा नहीं है कि प्रतिबंध के श्रवणादि के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है ऐसा नहीं श्रवणादि भी तब विद्या उत्पन्न करेगी जब प्रतिबंध का क्षय कर देगा इसीलिए उसके लिए जो कुछ करना है वो करना है क्यों ऐसा श्रुदी स्वयं कहती है ये श्रवण के द्वारा विद्या उत्पन्न होना बड़ा दुर्लभ है दुष्कर है ऐसे कई बार श्रुति कहती है इसका अर्थ क्या है कि आप सुन लिया सुन लिया बहु भीड़ बहुत बार सुन लिया बहुत आचार्यों से सुन लिया फिर बहुत कुछ किया लेकिन नहीं हुआ कोई कोई सुनते सुनते बाद में पागल भी हो जाता ऐसा होता है दिमाग खराब हो जाता है खराब होने के बाद क्या करेंगे कोई पता नहीं और उससे क्या दिमाग खराब होने के बाद क्या फल मिलेगा तो इस लोक में तो कुछ नहीं मिलेगा बाद में कोई प्रारब्ध से अगला जन्म हो गया तो कुछ मिलेगा तो बात अलग है लेकिन ऐसा है हमने कई लो देखा ऐसे हो जाता है उसका कारण क्या है उसके जो सहकारी साधन उसका सही नहीं है सहकारी साधन नहीं है उपासना नहीं है गुरुपशक्ति नहीं है गुरुसेवा नहीं है और इत्यादि जो गुण चाहिए समाधि जो साधन संपत्ति चाहिए कुछ भी नहीं और केवल सुनता रहा वो बस ऐसे करता रहा तो नहीं होगा उससे कई और परेशानी भी आ सकती है ये शास्त्र स्वयं कह रहा है इसलिए कहते हैं कि श्रवणादि द्वार से विद्या उत्पत्तिमान होने के लिए भी विद्या प्रतिबंध का क्षय होना आवश्यक है तो प्रतिबंध क्षय अपेक्षा जो कुछ चाहिए वो भाव आपको लाना पड़े ईश्वर ईश्वर प्रणिधान भक्ति इत्यादि वहां जो भी साधन कहा है उसको भी लेना पड़ेगा देखिए तथा श्रुदिर् दुर्बोधत्व आत्मनो दर्शयती ये श्रुदि स्वयं श्रवणादि के द्वारा भी आत्मा दुर्बोध्य है ऐसे दिखाती है आत्मा का दुर्बोधत्व बहुत कष्ट से बोध होता है ये दिखाती श्रवणाया भी बहु न लभ्यंदो भी बहवो यम न विद्यु ये कहा कि बहुत लोगों को बहुत लोगों को तो सुनने के लिए भी अवसर नहीं मिलता श्रवणाया तृतीय चतुर्थी है श्रवण के लिए भी बहु भी बहुतों के द्वारा यो न लभ्य यह आत्मा न आत्मा के बारे में सुनने के लिए मिलना भी बड़ा आश्चर्य कौन इसके लिए प्रयत्न करेगा तो आत्मा के बारे में सुनने को मिला समझ लो बहुत बार सुनने को मिला भी है तो शुण्वन तो बहुत बार सुनने पर भी बहवो यमुना विद्यु बहुत लोग उसको नहीं जान पाते उसके लिए जो उनके पास अदृष्ट चाहिए पूर्वकृत संस्कार पुण्य चाहिए कृतोपास्ती होना चाहिए मन की एकाग्रता चाहिए समर्पण चाहिए ये सब नहीं रहता सुना तो है कुछ लोग तो थोड़ा ही है सुनते लेकिन वो जितना सुना है उसका पूरा काम आता है उनके पूरा काम आता है वो सारे उनके स्मरण रहते हैं और उससे वो साधन करते जाते प्रयोजन हो जाता और कुछ लोग तो सुनते ही रहते हैं और कोई काम नहीं होता है वैसे कि वैसे रहता फिर सुनाना पड़ता ऐसे होता तो इसी का अर्थ यह है कि उसमें कुछ न कुछ और कमी है यानी जो प्रतिबंध है उसका क्षय नहीं हुआ तो पहले तो श्रवण के लिए भी प्रतिबंध रहता अब श्रवण में बैठेंगे फिर तबीयत खराब हो जाएगी फिर यह हो जाएगा फिर नींद आ जाएगी फिर याद नहीं रहेगा फिर ये सब हो जाता है ऐसे बहुत सारे विघ्न उसी में ही होता है जैसा तैसा करके सुन लिया समझ लो तो सुनने के बाद में फिर आगे उसका अर्थ ज्ञान होना है सुनने का अर्थ क्या है अर्थ ज्ञान हो जाना वो अर्थ ज्ञान होना भी बहुत कठिन होता है फिर पुनः विचार करना नहीं होता है और फिर मुश्किल हो जाता है वो भी नहीं हो पाता तो ऐसे ऐसे एक, एक एक पक पक पर आपको विघ्न आ सकता इसलिए शरणागत होना ही एक उपाय है भगवत शरणागत गुरु शरणागत शास्त्र शरणागत सब होकर के जो भी निष्ठा से कर सकते उसको करेंगे तो इसमें कुछ आशीर्वाद जरूर होता है इसलिए सुनवंत आप बहावो यमुन विद्युत इसलिए कोई आश्चर्य नहीं सुनने के बाद में किसी को समझ में नहीं आया तो कोई आश्चर्य नहीं जैसे हम व्याकरणादि अध्ययन करते हैं शास्त्र अध्ययन न्याय शास्त्र चार अध्ययन करते बहुत करने के बाद भी नहीं आता नहीं आता है शास्त्र स्वयं कहता है कि इतने कठिन है कि उसके पास यदि कर्म नहीं है तो नहीं आएगा तो अ तो जल्दी आएगा जो कम है तो धीरे धीरे आएगा तो जितना आप प्रयत्न करते हैं उस प्रयत्न को सही दिशा में निरंतर लगा के रखना यह लगाव जो होता है ना उसके प्रति आसक्त ये आपके अंदर नए संस्कार को उत्पन्न करता है क्योंकि आपको जिस विषय पर आसक्ति है उसके अनुसार उस आपके मन में संस्कार गुण हो जाते हैं इंद्रियां और उसी के लिए कौशल हो जाती है इंद्रिया उसके लिए तैयार हो जाती है मुझे ये करना है मुझे ये करना है ऐसा करना है ऐसा सोचते रहेंगे तो एक ना एक दिन हो ही जाएगा ऐसे कई लोग अनुभव किया इस प्रकार अनुष्ठान करते संकल्प करते हुए करते करते हो गया ऐसे हो, बहुत बड़े बड़े जो ज्ञानी बने हैं विद्वान बने हैं उनका सब जीवन में ऐसा अनुभव हुआ इसलिए इस प्रकार से अनुष्ठान करेंगे क्योंकि आश्चर्य वक्ता कुशलो अस्य लब्धा ये करेंगे इसके विषय में समझ कर के बोलने वाले जो स्त्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ वक्ता है वो भी आश्चर्य से मिलता बहुत विरल मिलते है आश्चर्य वक्ता पूर्ण समर्पण होकर के शास्त्र में समर्पण समर्पित होकर के जो इस अर्थ को समझ कर के वक्ता बनता है ऐसा वक्ता भी मिलता कम है स्रोता भी कमी ही मिलता और कुशलो अस्य और इसको प्राप्त करने वाला बहुत कुशल होते हैं कुशल मन है जब जिसके अंदर बहुत पुण्य रहता है और अच्छे फल रहते हैं अच्छे मन की स्थिति होती है तब जाकर के वो उसका लब्धा होता है यानी प्राप्त करता होता है तो वक्ता भी मिलना मुश्किल है और लब्धा भी मिलना मुश्किल है और तब पर कैसे होगा कहते हैं आश्चर्यो ज्ञाता कुशलान शिष्टा कहते हैं बाद में वो ज्यादा बनेगा तब बनेगा जब कुशल आचार्य गुरु के द्वारा शास्त्र के द्वारा शोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो आचार्य है आचार्य के द्वारा कुशल भाव से यानी सही प्रकार से अनशिष्ट होगा शिक्षित होगा तब जाकर के उसको मिल जाएगा यहां गुरु के संबंध में भी कहा कि जो आश्चर्य ज्यादा जो होगा ना बाद में जो ज्यादा होता है वो कुशलान शिष्ट होता है अच्छी प्रकार उसके अनुशासन के अंदर रख करके यदि उन्होंने अध्ययन किया तो श्रवण किया तो जरूर उसको प्राप्त होगा एक अठो प्रनिषद में कहा अब तो ये तो बातें हो गई अभी इस जन्म में हम यहां श्रवण करेंगे इत्यादि स्थिति हो जाती है तो फिर कहते हैं हमने ऐसे कई महात्माओं को देखा जो इस जन्म में कुछ किया ही ऐसे ही उनको हो गया ऐसा दिखता है कई संद का उदाहरण देते हैं ना हाँ बोलते हैं ये, ये सब करने क्या जरूरत तो है उनको ऐसा हो गया तो हमको भी हो जाए और ऐसे करके करते हैं तो बोलते हैं ऐसे भी है लेकिन ये बहुत विरल होते वो क्या है कि आपको तो केवल ये जन्म दिखाई पड़ता आपके आप जो देख रहे हैं ये जन्म का फ्रेम से ही देख रहा है लेकिन जब आप एरियल व्यू करेंगे मतलब ऊपर से देखेंगे तो वो पहले बहुत कुछ करके यहां आया हुआ अब जो कुछ कंठस्थ करना था याद करना था वो सब पहले कर दिया पूर्व में कर दिया अब यहां आकर के उनको वो स्मरण होते जाता है और रिकवरी हो जाता है पुनःस्मरण होता है अब यही वो उसमें कहा मैं गीता में यही कहा तो जब जन्म मिल जाता है और उस जन्म में वो पूर्व स्मरण उसको अनुसंधस करता है वो आ जाता है आने के बाद में उस जन्म से फिर आगे बढ़ता है, ऐसा होता है इसलिए यहां ये प्रक्रिया में कहीं भी कोई शॉर्टकट नहीं है प्रक्रिया तो वैसे ही करना पड़ेगा अब इस जन्म में कोई ऐसा सीधा मिलता है इसका अर्थ है कि वो पहले करके रखा है नहीं पहले किया है इसलिए आपको सीधा नहीं मिल रहा बस इतने आपने पूंजी लगा करके रखी है तो तब आपको मिलेगा नहीं लगाए तो वो कहां से मिलने वाले इसमें क्या आश्चर्य है तो कहते हैं कि गर्भस्थ एवं वामदेव प्रतिपेदे ब्रह्म भाव वदंती जन्मांतर संचिता साधना जन्मांतरे विद्योत्पत्ति दर्शे इसमें क्या दिखाते हैं कि हमारे यहाँ एक वामदेव ऋषि का उदाहरण मिलता है गर्भ एव सन एवमुवाच वो गर्भ में रहते हुए ही वामदेव जी ने ऐसा कहा जब उसकी बुद्धि हो गई छह महीने के बाद बुद्धि का विकास होता है गर्भ में और उसके बाद जैसे जैसे बुद्धि खुली तो उनको पूरा पीछे का पूरा स्मरण आ गया जैसा हम नींद से उठने से हमें पूर्व दिन का स्मरण हो जाता है स्पष्ट ऐसा ही वामदेव ऋषि को स्मरण हो गया अब स्मरण हो गया तो उनको पढ़ने क्या जरूरत है उनको लघु पढ़ने बोले तो लघु पूरा याद है उनको उनको तो लघु पढ़ाने की आवश्यकता है वो तो सारे सूत्र याद है सारे व्याख्या याद है संस्कृत व याद है फिर उसके बाद कुछ भी आप पढ़ा ना जाओ वेद पढ़ो तो वेद तो मंत्र फटाफट फड़ बोल देता तो फिर वो अब क्या बढ़ाना उनको तो सबको आ गया तो आ गया तो फिर आगे बढ़ेगा तो तैयारी तो किए हुए ना इसलिए उनको वो सब करने की आवश्यकता नहीं होती है तो गर्भस्थ एवच वामदेवहा अब देखो गर्भस्थ में होने के कारण इनके, इनका कोई साधन भी नहीं हुआ कोई संस्कार भी नहीं हुआ उपनयन भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ अब गर्भ में ही है गर्भ के उल्भ में पड़ा हुआ है वो तो क्या करेंगे उधर तो कुछ भी नहीं संस्कार हुआ तब भी वामदेव प्रतिपेदी वामदेव ने प्राप्त किया प्रतिपेदे लिटलकार का प्रयोग है तो वामदेव ने प्राप्त किए कैसे क्या प्राप्त किया ब्रह्म भाव यदन दी वो ब्रह्म भाव को प्राप्त किया अहम सूर्य अभव अहम मनुराभवम ऐसा कैसा कि यह सूर्य जो बना हुआ मैं ही हूँ मनु मैं बनाऊ सब कुछ मई बनाऊ ऐसे करके ब्रह्म भाव को प्राप्त किया तो वही रह करके उन्होंने ये सब घोषणा की तो ब्रह्मा भाव में वदंती श्रुति कहती हुई श्रुति क्या दिखा रही है कि जन्मांदर संचिता साधना जन्मांतर विद्या उत्पत्ति जन्मांदर संचित साधन से जन्मांदर में विद्या की उत्पत्ति हो जाती है किसी किसी को ऐसा हो जाता इसलिए आपको यदि नहीं हुआ मतलब अभी आप में कोई ब्रह्मज्ञान ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं है ना आपको यह पता है कि मेरे को नहीं है तो जब नहीं हुआ तो आपको प्रयत्न करना चाहिए ऐसा किसी को हो गया करके उनका नकल करने से होने वाला नहीं क्योंकि जिसका अकल होता है वो तो नकल नहीं करते जिसका अकल नहीं है वो नकल करेगा फिर वो ओसा कुछ नहीं होता इसीलिए जन्मांतर कृत कोई कर्म रहेगा ऐसा सोच करके आप अभी करना छोड़ देंगे तो फिर आप कहीं का नहीं रहेगा तो जन्मांधर संस्कार है तो प्रकट होने वाला था मतलब समझ लो वदेव जी को तो गर्भ में प्रकट हो गया किसी को गर्भ में प्रकट होता है किसी को जन्म लेने के बाद दो तीन साल में प्रकट होता है कोई किसी को जो है आठ साल में प्रकट होता है किसी को जो है पंद्रह साल में प्रकट होता है कम मतलब ऐसे जैसे विकास होता किसी को अठारह साल में प्रकट होता है लेकिन जो कुछ प्रकट होना है तेईस साल के अंदर प्रकट हो जाएगा तेईस साल तक वो बुद्धि का विकास लगभग हो जाता है तो यदि जन्मकृद संबंध कर्म को सीधा करना है तो तेईस साल तक आपका पूरा निश्चय हो चुका हो तो वो यदि हो गया तो समझ लो यही आपका मुख्य संस्कार कर्म है अब बाद में कालांतर में चालीस के बाद पचास के बाद जो होना है वो तो कमजोर होता है तब आता है बाद में तो मुख्य तो पहले प्रकट हो जाएगा तो यदि पंद्रह साल तक भी प्रकट हो गया समझ लो ये आपका पूरा जीवन है वो पूर्व संस्कार है वो प्रकट हो गया क्योंकि पंद्रह साल तक उसको अवसर नहीं मिला तो शायद प्रकट नहीं हुआ तो अन्य अन्य कर्म से संलिप्त रहे ऐसे हो सकता तो है तो यदि सबसे बलवान है तो जन्म के बाद ही प्रकट हो जाए जन्म के बाद तुरंत प्रकट हो जाए जैसे शंकराचार्य जी आदि के इनके जीवन में देखिए आठ साल में उनको कुछ हो गया और भी बहुत सारे संदे वो छोटे उम्र में उनका हो गया ऐसे करके होता है तो फिर वो तो रहता है और बाद में तेईस साल का जैसा बुद्ध भगवान को हुआ बाद में हुआ तो तेईस साल के बाद में होता है फिर वो उनमें कठिन और होता है और वो करते करते फिर आगे बढ़ते तो ये भी देखा जा सकता है यानी युवा अवस्था, जो तेईस साल के बोले तो युवा अवस्था प्राप्त है तो उसके बाद में यदि होता है तो वो आपके आजीवन आपके साथ देगा और आप जो भी करेंगे उस विषय में जिस विषय में आपका पूर्व संस्कार प्रकट है तो आप उसमें पूर्ण हो जाएंगे सरलता से काम कर सकेंगे और आपके हाथ में सब कुछ आ जाएगा ये होता है। तब तक तो नहीं होता इसीलिए कहते हैं ये जन्मांधर कृत संस्कार बहुत काम करता है अब कहते हैं नहीं गर्भस्तस्य से एवं अहिकम कि साधन संभावित तो अब आपने बताया इगलो में प्राप्त होना चाहिए अब गर्भस्त जो वामदेव ऋषि है उन्होंने इघलोह का कोई भी साधन नहीं किया ना कोई संकल्प को किया न कुछ किया तो उनको तो वैसे प्रकट हो गया विद्या का फल इसका मतलब ये आप नहीं कह सकते कि इस लोग में किया और इस लोग में संकल्प किया और इस लोग में प्राप्त तो होगा ऐसा नहीं इनका तो पहले का इधर आ गया इधर का नहीं आया है काल से आ गया वामदेव जी का पूर्व का इधर आ गया कभी इधर का उधर भी जाएगा उधर का इधर भी आएगा इसलिए भाष्यकार ने कहा यह अविशेष रूप से है ये निरंकुश है इसका कोई नियम नहीं बना सकते है कि यहाँ का यही होगा और पीछे का यहाँ नहीं आएगा कुछ नहीं कह सकता कुछ भी हो सकता है इसलिए गर्भस्थ होने पर रामदेव जी ऐसा कोई साधन तो नहीं किया ऐसी कोई साधन की संभावना तो है ही नहीं वहां तो स्मृति की बात करते हैं। हाँ स्मृति में देखिए अप्राप्य योग संसिद्धि काम गदिम कृष्ण अगछी अर्जुन पूछता है अरे आए ऐसा हुआ है ना हमारा एक साधकता योग भ्रष्ट हो गया इधर उधर करते रहे इधर उधर करते रहे बाद में जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया योग भ्रष्ट हो गया योग साधन से हो गया। तो भ्रष्टा वो उसका कर्म वो क्या कर्म होगा अब यहाँ से अर्जुन को शंका हो गई तो अर्जुन ने पूछा तो इत्या अर्जुन न पृष्ठ भगवान वासुदेव अर्जुन के द्वारा पूछे जाने पर भगवान वासुदेव उत्तर दिया था तो अप्राप्य योग संसिद्धि योग संसिद्धि को प्राप्त नहीं करते हुए काम गतिम हे कृष्ण सी गति को प्राप्त करते तो इसमें इनका कंटिन्यूटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसा है। hmm. तो कहते हैं कि ऐसा है वो इधर से जाने के बाद में वो उनको प्रमोशन मिलेगा उनको एक और स्थिति प्राप्त हो जाए पृष्ठ न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गिम ताद हे प्रिय अर्जुन जो कल्याण करता है ना शुभ कर्म करता है वो तो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। इस पर शंका मत करो कि कल्याण किया है तो इस जन्म में पर जन्म में कहीं भी वो सदगति कोई प्राप्त होगा दुर्गति न ग्छती दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा मतलब वो नष्ट नहीं होगा जो भी किया है वो रहेगा इतुक्त ऐसा कहने के बाद में पुनस्त पुण्यलोक प्राप्ति साधुकुले संभूति अभिदाय अनंतरम बाद में कहा कि ऐसा कहने के बाद में समाहा। है आता। वो पुनः बाद्यलोक प्राप्ति है और शुचीना श्रीमदे योगभ्रष्टिजा अथवा योगिना धीमता धीम एदत् दुर्लभतर लोगे जन्म यदि दृश्य इस प्रकार का जो जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ होता है योग भ्रष्ट होकर के ऐसा दो प्रकार का जन्मों का पुण्य लोग प्राप्ति भी करेंगे या साधु कुल में जन्म लेंगे और वहां विभूति अनुभूति करेंगे मतलब वहां विभूति मन ऐश्वर्य का अनुभव करेंगे और इस प्रकार से सब कहने के बाद में बाद में क्या कहा देखिए तत्तम बुद्धि योगम लभदे पौर्वदेही कम वो जब उस जन्म में पहुंचेगा वो सब कुछ भूल भाल नहीं जाएगा तो तत्रा वहां जो है ना बुद्धि संयोगम लें पूर्व देह संबंधी बुद्धि का संयोग उसको वहां प्राप्त हो जाएगा वो कनेक्टिविटी हो जाएगी और कनेक्टिविटी होने के लिए जो भी अवसर चाहिए वो अवसर की प्रतीक्षा करेगा ऐसे अवसर होते ही उसको सब कुछ स्मरण हो जाएगा स्मरण होकर के अब वो सिद्ध बन जाएगा सिद्ध बनने के बाद में इत्यादि ना इत्यादि के द्वारा वो कहा गया बाद में इसका साराम से क्या कहा ष्टाध्याय में आगे कहा अनेक जन्म संसि परम गति इसीलिए हमें कहना पड़ता है कि परम गति को प्राप्त करने के लिए साधन एक जन्म में नहीं अनेक जन्म में निरंतर करना पड़ेगा अनेक जन्म से संसिद्ध प्राप्त करता तो अब ऐसा सोच करके अब इस जन्म साधन को छोड़ने का नहीं इस जन्म में साधन आप निरंतर करते रहे तो आगे जाकर के होगा थोड़ा भी साधन आप करेंगे तो उसके आगे गति मिलेगी ऐसा तो इत्यादि, न दर्शीदेन एदत दर्शिये थी ये क्रम से भगवत गीता में श्रष्ठाध्याय में ये सब कुछ दिखा दिया अब इसका अर्थ क्या हुआ कि तस्मा अहिकम आमुष्मिक वा विद्या जन्मा प्रतिबंध क्षया अपेक्षया स्थितम इतने विचार के बाद में यही निश्चय हुआ तस्मात अकम ऐहिकम मैं इस लोक में होने वाले ये जो अहिक है इ शब्द से बनता इ शब्द जो है द्विच है द्विच में ठक प्रत्यय होता है ठक प्रत्यय में आदि वृद्धि होकर के अहिक बनता इसी प्रकार आमुष्मिक शब्द भी वो भी ठग प्रत्यय बनता है अध्यात्मा अध्यात्मा आदेश ठगीष्यता ऐसे एक वार्तिक है जिसमें आध्यात्मिक ऐसा शब्द बनता है अध्यात्म से आध्यात्मिक बनता अध्यात्मा ठगिष्यते ठग प्रत्यय होता है ठग का एक होता है और ये जो हाँ आमुष्मिक शब्द है ये अदस्त्य बनता है इसका जो प्राधिपतिक है अदस्त अध्य शब्द है अतः वो जो बनता है असऊ बनता है आमी बनता है ये सब जो बनता है वो अतश शब्द है वो आदश शब्द का ये वार्ती के द्वारा ठक प्रत्यय होने पर इसमें एक आदेश हो जाता है इसमें दस के स्थान पे मुष्म आदेश हो जाएगा मुष्म तो दस के जो आदश का दस है उसके स्थान पर मुष्म हो जाएगा तो अमुष्म ऐसा बन जाएगा अमुष अमुष्म ऐसा बनेगा अमुष्म बनने के बाद में फिर वो बाकी उसका जो है ठक प्रत्यय का हो जाएगा अमुष्क हो जाएगा फिर वृद्धि हो जाएगा अमुष्मिक हो जाएगा और ये ये आदेश जो है प्रसोदरादि में मानना पड़ेगा प्रसोदरादि में उपदिष्ट ऐसा मान करके ये मुष्म आदेश करके ये बनेगा वो आदश शब्द सब जगह बदलता है अपने इस प्रकार से आमुष्मिक बनता है अतस्कार वहां तो वहां होने वाला यानी अन्य शरीर में होने वाला इसके लिए आमुष्मिक कहा और यह मन इस इस शरीर में यहां होने वाले को अहिक व विद्या जन्म दोनों प्रकार से विद्या जन्म हो सकते हैं किन्दु कब होगा ये प्रतिबंधक क्षय अपेक्षितम प्रतिबंधक क्षय के अपेक्षा करके ही ये होगा इसमें जो उत्तम अधिकारी है उसका प्रतिबंध जल्दी क्षय हो जाएगा मध्यमाधिकारी है धीरे धीरे क्षय होगा और जो मंद अधिकारी उसका तो कभी होगा धीरे धीरे करते करते कभी अनेक जन्म में एक बार तो कभी न कभी प्रतिबंध क्षय होगा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ऐसे करके उसको करते रहना पड़ेगा तो इसलिए आप तीव्र संवेग, संवेग, संवेग है तीव्र संवेगा ना महासन्ना ऐसा एक सूत्र आता है तीव्र संवेग है तो उनको उसका फल प्राप्त तुरंत हो जाएगा और मंद संवेग है बहुत आधी मंद संवेग है ज्यादा समय सोता है और कम समय काम करता है और ज्यादा समय सोता है फिर उससे उससे कम समय खाता है फिर उससे कम समय बाकी काम करता है और सारे थोड़ा समय कहीं भी थोड़ा बच जाता है तो थोड़ा साधन करते हैं और तब तो फिर नहीं होगा तो ज्यादा समय साधन हो और उससे कम समय भोजन हो और उससे भी कम समय निद्रा हो जिसका विपरीत हो जाए तो फिर संस्कार उसी प्रकार बनेगा और जितने आपके तमस आच्छाद्य रहेंगे बुद्धि उतने बुद्धि मंद हो जाएगी स्थिर हो जाएगी आवरणात्मिका बुद्धि होगी तो आवरणात्मिका बुद्धि तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि ये जो बुद्धि बनने के लिए है वो तो नहीं बन पाएगी तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि बनने के लिए वो ये आवरणात्मिका बुद्धि को हटानी पड़ेगी इस प्रकार से आपको साधन में ध्यान देना पड़ेगा तब प्रतिबंध का क्षय होगा उसके लिए जो जो उपाय है उसको अपनाना पड़ेगा इसलिए प्रतिबंध क्षयाक्षा स्थित यही षोड़श अधिकरण समाप्त हो गया इस प्रकार से <coughs> पिछले इसमें इसमें टीका में देखिए इसके पीछे की टीका है न्यायनिर्णय टीका में नीचे कृतेष्व भी श्रवणादिशो कदाचित विद्या न उत्पद्य चेत तरी तदुपायतम सदि आशंका कि श्रवणादि करने पर भी कदाचित विद्या उत्पन्न नहीं होती है तो उसका क्या अर्थ होगा कि ये श्रवणादि विद्या के लिए उपाय नहीं है नियत उपाय नहीं है ऐसा दिखता कभी कभी उत्पन्न होती है कभी नहीं होती है तो अनियत उपाय है तो ऐसी आशंका करने पर कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है यह दम भवत इसका यह कहना होता है कि कदाचित विद्या को सा, विद्या साधन को आरंभ करने पर भी प्रतिबंध हो जाता है तब तो वो नहीं होता है प्रतिबंध न रहने पर होता है विद्या को साधन तो श्रवणादि तो विद्या को उत्पन्न अवश्य करेगी श्रवणादि विद्या के लिए साधन है किंतु उसमें एक क्लॉस है कि वो प्रतिबंध अभाव में साधन होता तो है कृतेष्व भी श्रवणादिशु अत्र विद्या अनुदय कार्यद प्रतिबंधों वोशकल्य अभाव तेजा कल्पनीय विद्या के लिए श्रवणादि हमने यहां किए और वो प्राप्त नहीं हुआ तो इसमें दो विकल्प होता है तो कारिर आदि के समान वर्षा के विषय में जैसा कहते हैं कि यहां कारीर यज्ञ किया वर्षा हो गई नहीं हुआ तो नहीं हुआ अथवा पौष्कल्य अभाव मैंने ये पूर्ण साधन नहीं है श्रवणादि फल देने में पूर्ण साधन नहीं है तो ऐसे कल्पना करनी पड़ेगी तब कहते ऐसी बात नहीं है प्रतिबंध हीना ही, ही सामग्री कार्य हेद न च यदावधा तद हेतुत्व हाथी रित्य था ये एक नियम है जो प्रतिबंध रहित सामग्री है वो ही कार्य के लिए हेतु होते हैं कार्य करने के लिए हेतु प्रतिबंध रहित होगा जैसे आप आग जलाना चाहते हैं आग जलाने के लिए आपने मैचेस या लाइटर जलाया और वो जलाने के लिए प्रयत्न किया तो लाइटर से जो आग है वो तो आग को जलाएगी किंतु वो प्रतिबंध का अभाव होना चाहिए वहां हवा चल रहा है और कुछ हो गया तो फिर नहीं हो पाएगी प्रतिबंध नहीं रहेगा तो जलेंगे इसका मतलब वो उसमें वो शक्ति नहीं है ऐसे नहीं है शक्ति है किंतु कोई भी कार्य में प्रतिबंध का अभाव रहने से ही कार्य सिद्ध होता है प्रतिबंध होने पर कार्य सिद्ध नहीं होता सामान्य नियम है यहाँ भी ऐसे होता है श्रवण भी लौकिक नियम ये कोई अलौकिक तो है ही लौकिक साधन आप कर रहे हैं तो साधन कर रहे हैं तो वहां कोई प्रतिबंध हो सकता है प्रतिबंध होगा तो उसका निवारण करना पड़ेगा प्रतिबंध कई प्रकार के होते हैं बाह्य प्रतिबंध होते हैं जैसे हमने उस दिन कहा बाह्य प्रतिबंध होते हैं और लौकिक प्रतिबंध अलौकिक प्रतिबंध और आध्यात्मिक आदि भौतिक प्रतिबंध और उसी प्रकार शारीरिक मानसिक और बौद्धिक ये किसी भी प्रकार कार्मिक कितने प्रकार के प्रतिबंध होते हैं सारे प्रतिबंध तो इन प्रतिबंधों को तत्द साधन के द्वारा निवारण करना पड़ेगा तब होगा वो उपस्थित विभाग श्रवणादि विरोधात कर्मणव प्रतिबंधम आशंका कि उपस्थित विभाग श्रवणादि का विरोध करने से उपस्थित विभाग जो कर्म है वो श्रवणादि का विरोध करता है तो हम ये कहेंगे कर्म ही श्रवणादि का प्रतिबंध है ऐसा कहेंगे बोलते ऐसी बात नहीं है कि वो सारे कर्म श्रवणादि का प्रतिबंधक है ऐसा नहीं है कुछ कर्मों के श्रवणादि के प्रतिबंध हो सकते हैं लेकिन कुछ कर्म उसके अनुकूल भी होते क्योंकि तो प्रारब्ध कर्म सारे श्रवणादि का प्रतिबंधक है तो फिर आपको श्रवणादि हो ही नहीं सकेगा ऐसा नहीं होता है कुछ प्रारब्ध कर्म वो कर्म विभाग निमित्त को लेकर के वो श्रवणाधि का प्रतिबंधक होगा और कुछ अनुकूल होता है जब अनुकूल कर्म कार्य कर रहा होता है आपका श्रवण आदि ठीक हो जाएगा अब प्रतिकूल कर्म आएगा तो नहीं होता ये तो है इसलिए कर्म के ऊपर पूरा आक्षेप नहीं कर सकते तो हिरेव देशादि भी विद्यार्थमेवा श्रवणादि कर्म किमित न विपच्यते कहते ये देशादियों के द्वारा विद्या के लिए ही श्रवणादि को क्यों नहीं तैयार किया जाता है ये कर्म हमेशा प्रतिबंध लगाने के लिए क्यों होता पूछ रहा है आपको साधक है वो सोचता है क्या है कर्म तो हमारा तो प्रतिबंध लगाते रहता है तो बोलते हैं कि वो कर्मों को जब प्रतिबंध लगाने की जगह पे हमारे मदद करने चाहिए वो, वो क्या जाता है उसका बोलते है देखो ना कर्म है ना विचित्र है इसीलिए अब कर्म को ऐसा ही करना चाहिए ऐसा नहीं कर सकता है तो कोई प्रतिबंध लगाएगा कोई प्रतिबंध को घटाएगा आप जैसा कोई बीमार आए बीमारी भी आएगा और उसके लिए दवाई भी आएगा ऐसे होता है तो आप सोचेंगे आप जब दवाई है तो बीमारी क्यों आई आए? तो ऐसा नहीं होता बीमारी आएगी भी और दवाई भी होता कभी कभी दवाई नहीं मिलती है कभी कभी दवाई हो जाता है ऐसा होता है इसलिए कर्म दोनों तरफ से काम करता है कर्म का कोई नियम नहीं लगा सकते आपके अनुकूल कर्म चले ऐसा नहीं होता तो देश आदि फिर विद्यार्थी की विद्या प्राप्ति के लिए ही श्रवणादि कर्म को बदल देना चाहिए ऐसा नहीं होता है वो इसलिए कहा भाष्यकार ने जो कर्म यानी चाहे एक कर्मणों विपाचकानी ये कहते एक कर्म का जो विपाक का देश निमित्त काल निमित्त जो होता है वो दूसरे कर्म के लिए विपरीत हो जाता है इसलिए वो कर्म वहां काम नहीं कर सकता ऐसा होता है तो भोगार्थस्य से कर्मणों ज्ञानार्थ से श्रवणादेर् देश काल निमित्तक रूप्य अभावे हेतु अब देख ये भी विषय देखना चाहिए एक तो आपके पास भोगार्थ कर्म है मतलब खाना पीना सब सुविधा मिल रहा है और दूसरा ज्ञानार्थ के लिए श्रवणादि के लिए कर्म है अब ये दोनों साथ साथ कैसे काम करेगा साथ साथ नहीं कर पाता क्योंकि श्रवणार्थ जो ज्ञानार्थ कर्म है उसको तो भोगार्थ कर्म को छोड़ना पड़ेगा तो जिस देश निमित्त में भोगार्थ कर्म काम कर रहा है उस देश निमित्त से ज्ञानार्थ कर्म काम नहीं कर सकता तो आप दोनों को नहीं रख सकते मतलब आपको सारे सुख सुविधा भी मिले रोटी भी घी लगा करके मिलते रहे सब वो जो है टेबल पर आते रहे और सब कुछ मिलता रहे वहां श्रवण भी मिलता रहे ऐसा नहीं होता वो उसको छोड़ना पड़ेगा तब जाकर के ऐसे हिमालय में कहीं आ करके सुखी रुखी जोखी खा करके फिर पानी पी करके हम पानी भी बहुत कठिन होता है वो सब पी करके जैसा भी होगा करना अब श्रवण करना है तो वो छोड़ना पड़ेगा और वो रखेंगे तो ये नहीं होगा यही है ना इसलिए आप कैसे कर सकते हैं आप तो वो सारे कर्मों को इधर लाना चाहते हैं बोले कि वो सारे सुविधा इधर रहे और हम श्रवण भी यहां करते रहे ऐसा नहीं होता <laughs> कर्म का अपना सिद्धांत है यहाँ रहेगा तो थोड़ा पेट खराब होगा वो सहन करना पड़ेगा लेकिन उसके साथ ज्ञान मिलेगा ऐसा है हमारे स्वामी जी ने एक बार हम तो कहा था हम लोग जब नए नए आए तो ऐसे कई बार बीमार होते जैसे सब लोग होते हैं नए नए आते हैं तो यहाँ का खाना पीना तो हमने भाई जिंदा भी खाया नहीं ये सब खा के वो ये सरसों का सड़ सब खा करके पेट खराब होता है दिमाग खराब मतलब चक्कर आता है सब कुछ होता है तो फिर क्या करेंगे अब तो कई लोगों ने बोला तो हमारे जैसे कम उम्र था तो कई लोगों ने बोला यहां रहेंगे ये यह लड़का तो ऐसे ही बिना खा पी करके मर जाएगा तो उन्होंने बोला आप ऐसा करो नीचे कहीं जाओ यहाँ आपके लिए अनुकूल नहीं है ऐसे ऐसा अब हमने सोचा अभी जाना तो जाएंगे, अब जाएंगे हम क्या करें ऐसा एक बार डाउट आएगा फिर स्वामी जी के पास गया तो स्वामी जी ने यही शब्द कहा अभी जैसा इसमें कहा है। स्वामी जी ने कहा ऐसा देखो कि आप तो शरीर के दृष्टि से देखेगा तो ठीक है शरीर के दृष्टि से यहां अनुकूल नहीं है प्रतिकूल है तो आप जाना है तो जा सकते हैं हम लोग व्यवस्था करेंगे नीचे कहीं व्यवस्था करेंगे तो ये तो एक है और दूसरा क्या है यदि आप श्रवणादि मतलब अध्ययन करके साधन करके यहीं रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी भगवान आशीर्वाद देगा ये बोला हमने सोचा स्वामी जी जब ऐसा बोल रहा है कि उसके लिए भी भगवान आशीर्वाद देगा ऐसा बोल रहे हैं तो हमने तुरंत बदल दिया हमने बोला अभी नहीं जाएंगे अभी या कुछ भी हो जाए श्रवण करना बाकी पेट खराब होता ही रहेगा वो अपने ठीक होता रहेगा नहीं होता अभी तो भी कोई बात नहीं ऐसा करके वो पकड़ लोग उस समय विरोध भी किया था ऐसा नहीं करना चाहिए बीमार हो जाएगा वो मतलब तबियत खराब होगी कुछ दिन के लिए दो चार महीना ऐसा हुआ तो बाद में ठीक हो गया तो हमने कहा जब स्वामी जी अपने गुरु जी बोल रहे ऐसे कि आपको यहां हो जाएगा अब भगवान का आश्रम और क्या चाहिए फिर उससे ज्यादा कोई तसली हमको चाहिए नहीं तो फिर हमने निश्चय किया किसी हालत में कहीं नहीं जाए तो काशी जाने वाले थे पढ़ने के लिए तब हमने रोका हमने बोला कहीं नहीं जाना जो कुछ पढ़ना है यहीं पढ़ना करना है ना काशी जाना ना हरिद्वार जाना तो कई साल तक मतलब दस बारह साल तक तो मैं हरिद्वार भी नहीं देखा था जैसे गया ही नहीं फिर तो जैसे स्वामी जी वैसे कर वैसे तो दो तो दोनों में नहीं होगा ना तो यही स्वामी जी ने कहा तो इडली दोसा सब खाना है तब तो तो यही नहीं होगा तो सब खाना पीना वहां मिल रहा था तो फिर इधर क्यों आया तो इधर आया है तो फिर वो छोड़ना पड़ेगा तो पेट की बात है पेट तो ठीक हो गया तो गया, नहीं नहीं हो गया नहीं तो नहीं होगा तो पकड़ के रखना पड़ेगा ऐसा फिर वास्तव ऐसे ही हुआ फिर दवाई भी मिल गई कुछ का ठीक हो गया उसके बाद तो ठीक है ऐसा तो इस प्रकार से दोनों अनुकूल नहीं भोग भी और योग भी ये दोनों अनुकूल नहीं रहेगा तो अब आप कर्म को दोषी कैसे ठगराएंगे वो कर्म का स्वभाव वो भोग देने वाला कर्म वो कर्म कहते हैं तुम इधर बैठ करके वहां का भोग चाहे तो हम क्या करेगा भाई वहां से क्या कैसे ला करके यहां दे देंगे वो तो होगा नहीं और वहां से सामान ला के यहां देने पर भी वो सामान इधर खत्म नहीं होता वो यहां नहीं खा सकते वो वहां खाने का वहां जाना पड़ेगा इसीलिए कर्म के ऊपर आप आक्षेप नहीं कर सकते तो देशकाल निमित्त ये बड़ा जो है ये टेक्निकल चीज है कर्म का वो देशकाल निमित्त लेकर के ही करेगा कर्म होने पर ऐसा करेगा नहीं तो नहीं, नहीं कर सकता तो इसीलिए देश काल निमित्त निपात जो कहा भाष्यकार ने दो दो बार तीन कहा। बार कहा देश काल निमित्त की बात तो ये देशकाल निमित्त लेकर कर के कर्म काम करता है अब उसके लिए आप कर्म का दोष कर्मों में दोष आरोपण कैसे कर सकते है? इसलिए बोला भोगार्थ कर्म और ज्ञानार्थ कर्म ये दोनों देश कालमित्त के रूप में नहीं होता है तो ये ही तरफ होता है कर्म ना श्रवणादी प्रतिबंधे तेभ्यो विद्या उत्पत्ति उत्पत्तिवादी शास्त्र व्याहन इत्याशं और दूसरा कर्म के द्वारा आप अभी क्या कह रहे हैं कर्म के द्वारा के द्वा, श्रवणादि का प्रतिबंध होता और फिर उसके बाद वो विद्या उसी से जो श्रवणादि से विद्या उत्पत्ति करने वाले जो शास्त्र है इसका तो फिर कोई प्रयोजन नहीं रहा क्योंकि कर्म तो श्रवणादि को रोक दिया शास्त्र कहता है श्रवणादि करने पर विद्या उत्पन्न हो जाती है अब विद्या उत्पत्ति वाले जो शास्त्र है इसका व्याघात हो जाएगा तो क्योंकि कर्म जो है इसको बं, रोकता बंद कर देता अब वो उससे डर करके जैसा अभी हमने कहा ना विघ्न आएगा ऐसा डर करके कोई नहीं करेगा तो फिर विद्या उत्पन्न कैसे होगी बोलते ऐसी बात नहीं है इसके लिए तो शास्त्र का शास्त्र के ऊपर भी आक्षेप नहीं शास्त्र तो इतना कहता है कि देखो इस कर्म का ये फल होता है एक कर्म करो तो ये फल होता अब वो कर्म आप करते हैं दो तो फल रहेगा अभी नहीं किया हो पहले किया हो आपने अभी नहीं किया है विद्या में विघ्न आने के लिए जो कर्म आ रहे हैं वो अभी के कर्म का फल नहीं हो सकता वो पीछे का हो सकता है पहले किया वो अब आ रहा उसको अवसर मिल गया था था था फल देने का ना चांस मिल गया तो थो छोड़ेंगे नहीं चांस मिल गया तो आपको परेशान करेंगे ऐसा होता तो इसलिए वो आकर के कर रहा अब आप शास्त्र क्या कर सकते इसमें या आप किया तथा भी कुदो कर्म एवं प्रतिबंधकत्व न श्रवणादी नाम कुदो नियम कर्म ही प्रतिबंधक होता है श्रवणादियों का इसका क्या नियम है ये किस प्रकार आपने कहा बोले कि ये, ये जो है न कर्मण एव प्रतिबंधकत्व न श्रवणाधि नाम श्रवणादि का अपने आप प्रतिबंधक नहीं होता है ये कर्म में एक साधन वीर्य उत्पन्न हो जाता है वो वीर अधीन्द्रिय रहता है और अधीन्द्रिय साधन के जो शक्ति है वो कदाचित आविर्भाव करता है कदाचित नहीं करता है कदाचित प्रतिबंधित हो जाता इत्यादि हो जाता है ये सब श्रवणि से नहीं हो रहा वो सब कर्म के संबंध में हो रहा है यु विद्यादि प्रतिबंधादी सत्व कमुष्मिक कल्पनाया विद्या सी अभिसधि दृष्टेरि ये जो पूर्वादी ने पहले कहा था इस लोग में विद्या के फल प्राप्त करने के लिए कार्यर आदि के समान ये साधक ने श्रवण आदि किया है और उसका फल आमुषिक में बाद, बाद में हो जाना ठीक नहीं है यही हो जाना चाहिए यदि नहीं होता है तो जैसे कारीर आदि के वृष्टि यहाँ नहीं हुई तो वो नहीं हुई तो ऐसा ही ये होगा करके पूर्वादी ने जो आक्षेप किया था उसका उत्तर दिया भाष्यकार ने नाचा विशेष इत्यादि कहा इसमें कोई ऐसा आ, नहीं होता है बात नहीं है कि वो विशेष संकल्प करके करते हैं तो उतना ही होता है और उससे अतिरिक्त नहीं होगा ये बात नहीं है कि ये संकल्प जो है ना अभिसंधि ये अविशेष होता है वो तो विद्या का फल प्राप्त करना ही चाहते हैं इतना ही है वो इस शरीर में प्राप्त हो जाए दूसरे शरीर में प्राप्त हो जाए ये तो जैसा भी हो वो होता है क्योंकि कभी कभी पूर्व शरीर से भी इस शरीर में आता है और इस शरीर से पर शरीर में भी जाता है ऐसा होता है इसलिए इसका कोई नियम नहीं है ये कहा पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्य ओ शांते शांते श